क्या आपने कभी सोचा कि एक किताब आपको वो सारा बिजनेस विजडम दे सकती है जो दुनिया के टॉप एमबीए प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है वो भी बिना इयर्स की पढ़ाई और लाखों की फीस के द पर्सनल एमबीए बाय जोश कोफमैन ऐसी ही एक किताब है ये आपको एक ऐसा लेंस देती है जिससे आप बिजनेस की दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो एक एम्प्लॉई या सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो सोचिए क्या होगा अगर आप हर बिजनेस डिसीजन को कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें क्या होगा अगर आप समझ जाएं कि एप्पल टेस्ला या पाकिस्तानी स्टार्टअप्स जैसे करीम अपनी मैसिव सक्सेस कैसे अचीव करते हैं तो तैयार हैं आप इस जर्नी पर चलने के लिए एक ऐसी जर्नी जहां आप सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सोच भी बड़े रिजल्ट्स दे सकती है चलिए जोश कोफमैन के साथ दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं